प्रस्तावना जीव अनादिकाल से एक ऐसी शांति की खोज में भटक रहा है जो कभी उससे न बिछड़े, उसके साथ निरंतर बनी रहे खाना पीना सोना जागना आदि सभी गतिविधियों में वह सुख शांति एवं आनंद चाहता है यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि जो कुछ भी मैं संपादन करने जा रहा हूँ वह निश्चित ही दुखों का खजाना है आपत्तियों का समुद्र तथा अशांति का घर है तो वह मन वचन तथा शरीर से संपादित होने वाली किसी भी क्रिया में समझदारी पूर्वक शायद ही प्रवृत्त होगा पर समाज समझदारी पूर्वक प्रवृत्त होता है अतः कहा जा सकता है कि उसकी प्रवृत्ति के मूल में कह, कहीं न कहीं सुसुप्त रूप में स्थित आनंद की खोज ही होनी चाहिए जो निरंतर अधूरी रही है जब तक प्राणी शास्त्रीय दृष्टि का अनुशीलन करते हुए अपने आप को शाश्वत सत्य की खोज में अंतरमुखी नहीं बना लेता तब तक वह इन सब प्रवृत्तियों के मूल तत्व तक, तक शायद ही पहुंच सके भगवान कृष्ण ने गीता में सर्व प्रवृत्तियों का मूल ईश्वर को ही बताया है यत प्रवृत्तिर्भूतान मत्तः सर्वं प्रवर्तते अतः यह सिद्ध हुआ कि जीव भले ही ठीक ठीक ढंग से न समझ रहा हो पर वह अन्य नाम या वस्तुओं के रूप में प्रवृत्ति के मूल अनादि अनंत सच्चिदानंद शब्द वाच्य परमेश्वर को ही ठूट रहा है शाश्वत आनंद की गवेषणा में प्रवृत्त मुखमुखुओं के अंतर मन से विभिन्न स्थानों एवं अवसरों पर निकले हुए प्रश्नों के उत्तर के क्रम में यह प्रश्नोत्तर दीपमाला परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से निश्रित हुई है रुचि नाम व चित्रा इस पुष्प दंताचार्य की उक्ति के अनुसार अनेक लोगों द्वारा विभिन्न विषयों पर की गई भिन्न भिन्न प्रकार की जिज्ञासाएँ ग्रंथाकृति के लिए अत्यंत अव्यवस्थित रूप से कैसेटों में सुरक्षित थी पांडुलिपि तैयार करना उतना कठिन नहीं था जितना कि इस प्रश्नोत्तर दीपमाला को पुनरुक्ति दोष से बचाना स्थान जिज्ञासु जिज्ञासाएँ जब भिन्न भिन्न हो तो प्रश्नोत्तर में भी पुनरुक्ति अवश्य है बहुधा शब्दता प्रश्नों एवं उत्तरों के स्वरूप में भेद होने पर भी अर्थ में एक रूपता हो सकती है प्रश्नकर्ता के प्रश्न के शब्द स्वरूप कोई स्थान एवं समयोचित ढंग से यथावत या यकिंचित परिवर्तित करते हुए तथा वक्ता के उत्तर को भी मूल शब्द अर्थ एवं भाव के साथ भरसक परिवर्तन न करते हुए ही जिज्ञासुओं तक पहुँचाने का कठिन दायित्व संपादक मंडल के साथ था राम काज किन् मोहि कहाँ विश्राम इस हनुमान उक्ति को आत्मसात करने में लगे हुए संपादक मंडल ने न केवल इस पहाड़ से लगने वाले कार्य को कुशलतापूर्वक संपादन की वरन यत्र सत्र बिखरे हुए परस्पर संबद्ध विषयों का एकत्र समावेश करने के साथ साथ उसके भिन्न विषयों को पृथक पृथक विभाजित कर जिज्ञासुओं को स्विषय समझने में सुविधा हेतु उन्हें सूचीबद्ध करने का स्तुत्य प्रयास भी किया